राजयोग ध्यान और समाधि सारा नीतिशास्त्र मनुष्य के सारे काम मनुष्य के सारे विचार इस निस्वार्थ परतारूप एकमात्र भाव भित्ति पर आधारित है मानव जीवन के सारे भाव इस निस्वार्थ परतारूप एकमात्र भाव के अंदर ढाले जा सकते हैं मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूँ निस्वार्थी होने की आवश्यकता क्या और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थी हूँ तुम कहते हो मैं युक्तिवादी हूँ मैं उपयोगितावादी हूँ लेकिन यदि तुम मुझे उस उपयोगिता की युक्ति न दिखला सको तो मैं तुम्हें अयोग्य कहूँगा मैं क्यों निस्वार्थी हूँ कारण बताओ क्यों न मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूँ निस्वार्थपरता कवित्त के हिसाब से अवश्य बहुत सुंदर हो सकती है किंतु कवित्व तो युक्ति नहीं है मुझे युक्ति दिखलाओ मैं क्यों निस्वार्थी हूँ क्यों मैं भला बनूँ यदि कहो अमुक यह बात कहते हैं इसलिए ऐसा करो तो यह कोई जवाब नहीं है मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता मैंने निस्वार्थी होने से मेरा कल्याण कहा यदि कल्याण से अधिक परिमाण में सुख समझा जाए तो स्वार्थी होने में ही मेरा कल्याण है उपयोगितावादी इसका क्या उत्तर देंगे वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते इसका यथार्थ उत्तर यह है कि यह परिदृश्यमान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है अनंत श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी है जिन्होंने जगत में निस्वार्थपरता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी उन्होंने यह तत्व कहाँ से पाया हम जानते हैं कि यह जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त पशु तो इसे नहीं जानते विचार बुद्धि से भी यह नहीं मिल सकता इससे इन सब का कुछ भी नहीं जाना जाता तो फिर वे सब उन्होंने कहाँ से पाए इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि हमने ये सब सत्य जगत के अतीत प्रदेश में पाए हैं उनमें से बहुतेरे इस संबंध में अज्ञ थे कि उन्होंने यह सत्य ठीक कहाँ से पाया किसने कहा किसने कहा एक स्वर्गीय दूत ने पंख युक्त मनुष्य के रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा हे मानव सुनो मैं स्वर्ग से यह शुभ समाचार लाया हूँ ण करो एक दूसरे ने कहा तेज पुंज एक देवता ने मेरे सामने आविर्भूत होकर मुझे उपदेश दिया है एक तीसरे ने कहा मैंने स्वप्न में अपने एक पूर्वज को देखा उन्होंने मुझे इन तत्वों का उपदेश दिया इसके आगे वे और कुछ न कर सके इस तरह विभिन्न उपायों से तत्लाभ की बात करने पर भी उन सबों का इस विषय में यही मत है कि उन्होंने यह ज्ञान युक्त तर्क से नहीं पाया वरन उसके अतीत प्रदेश से ही उसे पाया है इसके बारे में योगशास्त्र का मत क्या है इसका मत यह है कि वे जो कहते हैं कि युक्त तर्क के अतीत प्रदेश से उन्होंने उस ज्ञान को पाया है यह सही है किंतु उनके अपने अंतर से ही वह ज्ञान उनके पास आया है